भगवती दुर्गा के चरित्रों से ओत यह कथा भवानी माँ के संपूर्ण इतिहास की जानकारी भी प्रदान करेगी आइये शक्ति स्वरूपा देवी माँ के चरणों में नमस्कार कर प्रार्थना करें सृष्टि स्थिति विनशा नाम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमोस्तुते ओम श्री ग्रेषा नम ओ गणा गणपतिघ्व हवामहे प्रियाणव प्रियपतिघ्व हवामहे निधीनावा निधिपतिघ्व हवामहे ओ बसोम आहमानी गर्भध्व आं जा गर्भध्व ओ नमो गणेभ्यो गणपति वो नमो नमो भ्रते वो नमो नमो ग्रसभ्यो गृतस्पतिभ्य वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वेस्वो नमो नमो ओ श्रीमहाधिपते नमः नमः नमः म नमः सूर्याय नमः चंद्राय नमः नम पृथिव्य ओ कृष्णा गोविंदय नम वासुदेवाय नमः कमलभ्यो नम ईष्टदेवताभ्यो नम नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ओ शांति शांति शांति ओम श्री भगवत नम श्रीमदेवी भागवत महात्म्य पहला अध्याय ऋषिगण बोले सूत जी हमें वह कथा सुनने की इच्छा है जो परम पवित्र हो तथा जिसके प्रभाव से मनुष्य सुगमतापूर्वक और मुक्ति के संयुक्त अधिकारी बन जाए सूत जी कहते हैं ऋषियों तुम बड़े भाव्यशाली हो जगत के कल्याण होने की इच्छा से तुमने यह बहुत उत्तम बात पूछी है व्यास जी भगवान विष्णु के अंश हैं प्राचर जी उनके पिता और सत्यवती उनकी माता हैं व्यास जी ने वेदों को चार भागों में विभाजन करके उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया उसी समय भक्ति और मुक्ति देने वाला देवी भागवत नामक पुराण रचा गया पूर्व समय की बात है कि जनमेजय के पिता राजा प्रीक्षित थे उन्हें तप्शत सर्प ने दस लिया था उनकी दुर्गति निवारण के लिए जनमेजय ने देवी भागवत सुना वेदव्यास जी के मुखारबिंद से नौ दिनों में इसकी श्रवण विधि संपन्न की नवाहन यज्ञ समाप्त होने पर उसी क्षण महाराज दीक्षित को भगवती का परम धाम प्राप्त हो गया पिता को परम धाम प्राप्त हो गया यह देखकर राजा जनमेजय को अपार हर्ष हुआ उन्होंने मुनिवर व्यास जी की भली भांति पूजा की जो मानव भक्ति पूर्वक देवी भागवत की कथा सुनते हैं सिद्धि सदा उनके सन्निकट खेलती रहती है देवी भागवत सर्वोत्तम प्राण माना जाता है धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह सर्वोपरि साधन है जो पुरुष देवी भागवत के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का भी भाव से नित्य पाठ करता है उस पर देवी प्रसन्न हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए चले गए बहुत समय तक नहीं लौटे तब वसुदेव जी ने यह देवी भागवत कुरान सुना इसके प्रभाव से उन्होंने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को शीघर पातर आनंद लाभ किया था दूसरा अध्याय ऋषियों ने पूछा महाबुद्धिमान सूत जी महा वसुदेव ने कैसे पुत्र प्राप्त किया श्रीमद देवी भागवत की यह तथा वसुदेव जी ने किस विधि से सुनी और इसके कौन वक्ता हुए सूत जी बोले भोजवंशी राजा सत्रादित द्वारका में सुखपूर्वक रहते थे भगवान सूर्य ने सत्राजित की भक्ति से परम प्रसन्न होकर उन्हें सेमंतक नामक मणि दी थी सत्राजित के एक भाई थे उनका नाम प्रसेम था एक बार वे उस मणि को गले में धारण कर शिकार खेलने के लिए बन को चल पड़े उन्हें सिंह ने घोड़े सहित मारकर मणि ले ली ऋक्षराज जामबन ने उस सिंह को मारकर उससे मणि छीन ली कुछ समय बाद जब प्रसेन नहीं लौटे तब सत्याजीत को महान दुख हुआ फिर तो जन समाज के मुख से द्वारता में इस प्रकार किम्बदी फैल गई कि हो ना हो श्री कृष्ण ने प्रसेन को मार डाला है क्योंकि मणि में उनकी आसक्ति हो गई यह बात भगवान श्री कृष्ण के कानों में भी पड़े तब अपने ऊपर लगे हुए इस कलंक को दूर करने के लिए वे वन में पहुंचे सिंह द्वारा मारे हुए प्रसेन को देखा रक्त से चिन्हित मार्ग को पकड़कर आगे बढ़े एक बिल के द्वार पर मरा हुआ सिंह दिखाई पड़ा वे पूर्ववासियों से कहने लगे तुम लोग मेरे लौटने तक यही रहना मनी लेने वाले का पता लगाने के लिए मैं बिल के अंदर जा रहा हूं भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में बिल के द्वार पर रुके थे बारह दिनों तक उन्होंने प्रतीक्षा की तत्पश्चात डर तर वे अपने अपने घर लौट गए अपने पुत्र की यह तस्त कहानी महाभाग वसुदेव के कानों में भी पड़ी परिवार सहित वे शोक सादर में डूब उतरने लगे इतने में देवश्री नारद जी ब्रह्म से वहां पधारे वसुदेव जी उठकर खड़े हो गए उनकी यथोचिपूजा थी नारद जी ने वसुदेव जी से कुशल समाचार पूछा वसुदेव जी ने कहा मेरा प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए बन में गया था मेरा वह प्राण प्रिय पुत्र अभी तक लौटा नहीं इसी से मैं चिंतित हूं नारद जी बोले यदुश्रेष्ठ तुम पुत्र प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना करो उनके आराधन से ही तुम्हारा कल्याण होगा वसुदेव जी ने पूछा देव ऋषि वे अंबिका देवी कौन हैं, उनकी क्या मेहमा है भगवान यह बताने की कृपा करें वसुदेव जी का कथन सुनकर नारद जी प्रसन्न हो गए शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में उन्होंने कथा आरंभ कर दी वसुदेव जी पूर्वक सुनते रहे नवे दिन में कथा प्रसन्न समाप्त हुआ उस समय भगवान श्री कृष्ण का जामवान के साथ बिल में युद्ध चल रहा था पश्चात भगवान श्री कृष्ण के मुस्टि प्रहार से जामवान घायल हो गया तब उसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक झुकाया और अपार श्रद्धा प्रकट करता हुआ वह उनसे अपना अपराध क्षमा कराने लगा फिर तो ऋक्षराज जामवान में प्रीति पूर्वक भगवान कृष्ण की पूजा की अपनी कन्या जामवंती का उनके साथ विवाह कर दिया और मणि भी सौंप दी विप्रगण आशीर्वाद दे रहे थे कि उसी समय भगवान कृष्ण धारण किए हुए पत्नी के साथ वहां आ पहुंचे तदनंतर देव ऋषि नारद जी भगवान कृष्ण के आगमन से हर्षित हो श्री कृष्ण चंद्र और वासुदेव जी से आज्ञा लेकर ब्रह्म सभा को चल दी तीसरा अध्याय सूत जी कहते हैं मुनिवरो अब दूसरा इतिहास सुनो जिसमें इस देवी भागवत का महात्म कहा गया है किसी समय की बात है देवाधिदेव भगवान शंकर पार्वती के साथ प्रसन्नतापूर्वक बन विहार कर रहे थे उसी समय उनके दर्शन की अभिलाषा को मुनिगण वहां पधारे मुनियों को देखकर पार्वती जी लज्जित हो गईं। पार्वती को प्रसन्न रखने की इच्छा से भगवान शंकर ने यह शाप दे दिया कि आज से जो पुरुष इस बन में प्रवेश करेगा उसकी आकृति स्त्री की बन जाएगी उसी समय से पुरुष उस स्थान पर नहीं जाते वहां सहसा चले गए और जाते ही उनकी आकृति स्त्री जैसी हो गई अब वह वन में इधर उधर घूमने लगी एक समय की बात है वह स्त्री बुद्ध के आश्रम के सन्निकट पहुंच गई तब वह स्त्री बुद्ध के साथ खास विलास करती हुई उन्हीं के आश्रम पर रहने लगी कुछ समय व्यतीत होने पर बुद्ध ने उस स्त्री के गर्भ से पुरुरवा को उत्पन्न किया बुद्ध के आश्रम पर रहते हुए उसे वर्षों बीत गए एक दिन से अपना पहला वृतांत याद आ गया फिर तो वह तुरंत गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम पर चली गई और पुनः पुरुष होने की इच्छा प्रकट करती हुई उनके शरण संपन्न हो गए शुक्ल पक्ष में नवरात्र विधि का पालन करते हुए मुनि में भगवती जगदंबिका की पूजा की और राजा को श्री भागवत महापुराण सुनाया कथा समाप्त होने पर उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम करके उनकी पूजा की और वे सदा के लिए पुरुष हो गए जो मनुष्य परम अमृत स्वरूप इस प्रसंग को प्रेम पूर्वक पड़ता अथवा सुनता है संसार में भगवती की कृपा से उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और अंत में वह भगवती के परम धाम को चला जाता है। चौथा अध्याय सूत जी बोले हे मुने भगवती जगदम्बिका से इस कथा का संबंध है अतः इसे देवी भागवत कहते हैं ऋतवात नाम एक मुनि थे। उनके यहाँ समय अनुसार पुत्रोत्सव हुआ महात्मा रित्बा के यहा जब से उस पुत्र का जन्म हुआ तभी से वे रोग और शोक से चिंतित रहने लगे वह लड़का भी उद्दंड हो गया तब मुनि अत्यंत चिंतित होकर सोचने लगे कौन ऐसा कारण है जिससे यह मेरा पुत्र महान दुष्ट हो गया दुष्ट पुत्र के नीच व्यवहार से दुखी होकर वे श्री गर्भ जी के पास गए और उनसे पूछने लगे किसके दोष से मुझे ऐसा दुराचारी पुत्र प्राप्त हो गया? मुनि की यह बात सुनकर ज्योतिष शास्त्र के पारगामी मुनिवर गर्भ जी ने सभी कारणों पर विचार करके कहा मुने पुत्र के दुष्चरित्र होने में न तुम कारण हो न माता तथा न तुम्हारा कुल ही अरेवती का अंतिम चरण तो होता है। वही निंदित बेला तुम्हारे इस पुत्र के के जन्म समय बीत तुम उस दुख को दूर करने के लिए जगत जननी भगवती दुर्गा की आराधना करो यत्न पूर्वक सुपूजित होने पर वे संपूर्ण विघन शांत कर देती गर्ग जी की बात सुनकर ऋद्वाग मुनि ने रेवती को शाप दिया वह आकाश से गिर जाए मुनि के साप से रेवती आकाश से टूटकर उमदगिरी पर आ पड़ी रेवती के गिरने से वह पर्वत रवतक नाम से प्रसिद्ध हो गया त्यों रेवती को साप देने के पश्चात मुनिव रित वक जी के कथना अनुसार भगवती जगदंबिका की आराधना करके सुख और सौभाग्य से संपन्न हो गए रेवती नक्षत्र का जो तेज पर्वत पर पड़ा उससे एक कन्या उत्पन्न हो गई उस कन्या पर प्रभुच ऋषि की दृष्टि पड़ी उसे देखकर वे प्रसन्न हो गए और उसका रेवती नाम रख दिया जब कुछ समय बाद वह सुंदरी कन्या युवती हो गई उसी समय संयोगवश राजा दुर्दम शिकार खेलने के बहाने प्रबुच ऋषि के आश्रम पर आ गए वैवाहिक विधि के अनुसार मुनि ने राजा दुर्दम को वह रेवती नाम की कन्या सौंप दी विवाह कर लेने के पश्चात मुनि ने राजा से कहा वीर तुम्हें क्या पाने की इच्छा है कहो उसे मैं पूर्ण करने को उद्यत राजा बोले मुनिवर मैं स्वयंभू मनु का वंशित हूं आपकी कृपा से मुझे मन का अधिष्ठाता पुत्र प्राप्त हो यही अभिलाषा है मुनि बोले राजन यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो श्रीमद देवी भागवत पांचवा पुराण है उसकी पांच आवृत्तियां श्रवण करने से तुम अपने मन के अनुसार पुत्र प्राप्त कर लोगे। इस अरेवती के गर्भ से पांचवा मुनि के यू कहने पर राजा ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और पत्नी को साफ लेकर वे अपने नगर को चले गए एक समय की बात है महात्मा लोमस जी राजभवन पर पधारे राजा ने प्रणाम करके उनका स्वागत सत्कार किया और हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे मुने मुझे पुत्र पाने की इच्छा है। अतः आप देवी भागवत नामक पुराण सुनाने की कृपा कीजिए राजा की बात सुनकर लोमस जी को बड़ा आनंद हुआ लोमस ने शुभ मुहूर्त में कथा आरंभ कर दी राजा दुर्दम सपत्नी बैठकर विधि पूर्वक कथा की पांच आवृत्तियां सुनते रहे कुछ समय व्यतीत होने पर भगवती की कृपा से रानी में पुत्र किया। फिर नाम से विख्यात यह बालक संपूर्ण क्रियाओं का पारगामी धर्मात्मा धर्म का प्रचलन एवं अनुष्ठान करने वाला परम परम्पराक्रमी और अस्त्रवे में सर्वशेष निकला तदनंतर ब्रह्मा जी ने को मनु के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया रवत मनमंत्र के स्वामी बनकर धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन करने लगे पांचवाषिगण बोले महाभाग सूत जी हम देवी भागवत के उत्तम महात्म को सुन चुके अब प्राग सेवन की विधि सुनना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं मुनिगणों ज्येष्ठ मास से लेकर छह महीने पुराण पुराने के लिए उत्तम है विवेकशील पुरुष का कर्तव्य होता है कि विवाह आदि यज्ञों में जैसी सामग्री आवश्यक होती है वैसी ही सामग्री इस नवाहन यज्ञ में भी एकत्रित करने का प्रयत्न करे भगवती जगदम्बिका में भक्ति रखने वाले चार अन्य पुरुष कथावाचक के अतिरिक्त बैठकर पाठ करें। पुस्तक और तथा तथावाचिक की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए वक्ता के के के प्रसाद को भक्ति पूर्वक स्वीकार कर लें। कथा दिन संपूर्ण दोषों शमनार्थ सहस्त्र नाम अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए देवी में भक्ति रखने वाला पुरुष स्व स्त्रियों को और कुमारी कन्याओं को भोजन करावे और उन्हें दक्षिणा देकर अपने कार्य की सिद्धि होने के लिए उनसे प्रार्थना करें। श्रीमद देवी भागवत रेशमी वस्त्र के बेस्टन में लपेटकर स्वर्ण के सिंहासन पर रखे और अष्टमी अथवा नवमी के दिन कथावाचक की पूजा करके उन्हें दे देवे ऐसा करने से वह पुरुष इस लोक में भोगों को भोग कर अंत में दुर्लभ मुक्ति पा जाता है श्री जगदंबिकाए नम अत देवी भागवत महापुराण प्रथम सिकंद पहला अध्याय सोनभ जी ने कहा कि हे पुरुष श्रेष्ठ महाभाग सूत जी इस त्रिगुणात्मक जगत में काल चक्र की प्रेरणा से सदा चक्कर काटने वाले मनुष्यों को ज्ञान हुए बिना मुक्ति मिलना तभी संभव नहीं अतएव आप परम पावन देवी भागवत को कहने की कृपा कीजिए सूद जी कहते हैं श्रीमद देवी भागवत अत्यंत पवित्र एवं वेद प्रसिद्ध कुरान है भगवती जगदंबिका के उन सुकोमल चरण कमलों को प्रणाम करके आज मैं विस्तार पूर्वक यह पुराण कहने के लिए प्रस्तुत हो रहा हूं श्रीमद देवी भागवत सबसे उत्तम एवं पावन कुरान माना जाता है अठारह हजार श्लोक हैं। संस्कृत भाषा में इसकी रचना हुई है वेद जी ने सुंदर बारह स्कंदों से इसे सजाया है ऋषियों ने पूछा महाभाग सूत जी पुराणों की रचना करने वाले व्यास देव का परिचय बताने की कृपा करें सूत जी कहते हैं कृष्ण द्वेपायन व्यास जी के मुखार बिंद से श्रीमद देवी भागवत सुनने का स्वब्स मुझे मिल चुका है मुनिवरो श्रीमद देवी भागवत स्वर्गीय कल का सुंदर पका हुआ फल है दूसरा अध्याय ऋषु ने पूछा महामते आपने कहा है सुखदेव जी अयोनिज है अरणि से उनका प्राकट्य हुआ है इन बातों से हमें महान आश्चर्य हो रहा है इनका स्पष्टीकरण करने की कृपा कीजिए सूच जी है। कहते हैं प्राचीन समय की बात है सत्यवती नंदन व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर विराजमान थे उनके आश्रम पर दो गौर पक्षी थे उन्हें देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए उन्होंने देखा पक्षी अपने घोंसले में थे उनका एक सुंदर बच्चा भी था व्यास जी सोच रहे थे इतने में मुनिवर नारद जी वहां पधारे नारद जी ने व्यास से पूछा द्वे पाए तुम क्यों इतने चिंतन दिख रहे हो अपनी चिंता का कारण हमें बतलाओ ब्यास जी ने कहा हे मुनि सुना गया है कि पुत्रहीन की गति नहीं होती और मानसिक सुख भी उसे सुलभ नहीं हो सकता अब मैं मनोरथ पूर्ण करने वाले किस देवता की उपासना करूं इस विचारधारा में गोते खा रहा हूं सूद जी कहते हैं इस प्रकार ब्यास जी के पूछने पर महामनानद जी अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे यदि अपना पुरुषार्थ सिद्ध करना चाहते हो तो भगवती के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करो तुम्हारी जो भी अभिलाषाएं हैं सभी भगवती जगदम्बी का अवश्य पूरा कर देंगे तीसरा अध्याय सूद जी कहते हैं मुनिगणों, भगवान विष्णु परम तेजस्वी एवं देवताओं के भी देवता हैं। उनकी लीला बड़ी विचित्र है तुम सब लोग अत्यंत सावधान होकर उनकी अद्भुत कथा सुनो एक समय की बात है भगवान श्रीहरि को घोर युद्ध करना पड़ा दस हजार वर्षो तक वे युद्ध भूमि में डटे रहे फिर तो उन्हें थकान सी हो गई तब वे अपने पुण्य प्रदेश बैकुंठ में गए पद्मासन लगाकर बैठे धनुष पर डोरी चढ़ी हुई थी इसी अवस्था में धनुष को भूमि पर टेक कर उसी के सहारे झुक से गए श्रम के कारण अथवा लीला संयोग से से उन्हें घोर निद्रा आ गई। उसी अवसर पर कुछ दिनों देवताओं के यहां यज्ञ करने की योजना चल रही थी इंद्र ब्रह्मा शंकर आदि सभी देवता यज्ञ करने में तत्पर होकर भगवान श्रीहरि से मिलने वैकुंठ में गए उन्होंने देखा परम प्रभु भगवान श्रीहरि योग निद्रा के अधीन होकर अचेत से पड़े हैं। ऐसी स्थिति में इंदर ने देवताओं को संबोधित करके कहा अब क्या करना चाहिए देवताओं आप स्वयं विचार करें भगवान विष्णु को कैसे जलाया जाए तब भगवान शिमतर ने कहा देवताओं यद्यपि किसी की निद्रा भंग करना निषिद्ध आचरण है फिर भी यज्ञ का कार्य संपन्न करने के लिए तो इन्हें जगाना ही पड़ेगा तब ब्रह्मा जी ने बमरी नामक एक कीड़ा उत्पन्न किया सोचा धनुष पृथ्वी पर है ही यह कीड़ा उस धनुष की तांत को काट देगा तदनंतर आगे की रस्सी को काटते ही झुका हुआ धनुष सीधा हो जाएगा फिर तो देवाधिदेव देव श्रीहरि की निद्रा टूट ही जाएगी तब देवताओं का कार्य सिद्ध होने में कोई संदेह न रहेगा ब्रह्मा जी के कहने पर उसी क्षण बमरी ने प्रत्यंचा को जो नीचे भूमि पर थी खा लिया फिर तो धनुष बंधन मुक्त हो गया प्रत्यंचा कटते ही बड़े जोर से भयंकर शब्द हुआ चारों ओर अंधकार छा गया इतने में पता नहीं भगवान विष्णु का मस्तक कुंडल और मुकुट सहित कहां हुआ तब भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने देखा श्री हरि का श्री विग्रह बिना मस्तक का पड़ा हुआ अत्यंत दुखी होकर उनकी आंखें जल बसाने लगी वे बिलाप करने लगे फा नाथ कैसी दैवी विचित्र घटना घट गई ब्रह्मा जी ने कहा सभी उन सनातनमयी विद्यास्वरूपिणी महामाया का चिंतन करो वे प्रकृतिमयी भगवती निर्गुण स्वरूपिणी एवं सर्वोपरि विराजमान हैं अब वे ही हमारा कार्य सिद्ध करेंगे सब प्राणी उन्हीं की संतान हैं सूत जी कहते हैं फिर ब्रह्मा जी ने वेदों को जो सामने देह धारण करके उपस्थित थे आज्ञा दी तदनंतर सुंदर शरीर धारण करने वाले वे वेद ब्रह्मा जी का तथन सुनकर उन भागवती का स्तवन करने लगे वेद बोले देवी आप महामाया हैं। जगत की सृष्टि करना आपका स्वभाव है आप कल्याणमय विग्रह धारण करने वाली एवं प्राकृतिक गुणों से रहित है अखिल जगत आपका शासन मानता है तथा भगवान शनकर के आप मनोरथ पूर्ण किया करती है ये माता आपके लिए नमस्कार है जब सारी सूतियां आपके गुणों एवं प्रभाव को जानने में असमर्थ रहीं, तब हम पुनी कैसे जान सकते अधिक क्या हैं? अपने परम प्रभाव को आप स्वयं भी नहीं जानती कल्याणमयी जगदम्बिके भगवान श्री विष्णु का मस्तिष्क धर से अलग हो गया है क्या आप इसे नहीं जानती आप अखिल लोक नायक भगवान विष्णु को प्राणदान करके शोक रूपी समुद्र से इन देवताओं का उद्धार करने की कृपा कीजी माता पहले तो हम यही नहीं जानते कि श्री हरि का मस्तिक चला कहा गया है देवी आप जैसे अमृत पिलाकर देवताओं को जीवित करने में निपुण हैं वैसे ही अब जगत को भी जीवित रखना आपका कर्तव्य है सूत जी बोले इस प्रकार जब वेदों भगवती जगदंबिका का स्तमन किया तब वे गुणातीत माया मई देवी अत्यंत प्रसन्न हो गए फिर तो देवताओं को लक्ष्य करके आकाशवाणी होने लगी देवताओं तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है तुम लोग श्रीहरि के छिन्न होने का कारण सुनो एक समय की बात है भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी के साथ एकांत में विराजमान थे लक्ष्मी के मनोहर मुख को देखकर उन्हें हंसी आवे। लक्ष्मी ने समझा हो ना हो भगवान विष्णु की दृष्टि में मेरा मुख रूप सिद्ध हो चुका है अतर मुझे देखकर इन्हें हंसी आ गई फिर तो महालक्ष्मी को क्रोध आ गया तब झट उनके मुख से निकल गया तुम्हारा यह मस्तक गिर जाए इसी से इस समय इनका सिर क्षीर समुद्र में लहरा रहा है। देवताओं इसमें कुछ कारण दूसरा भी है वह यह है कि नामक एक दैत्य हो चुका है सरस्वती नदी के तट पर जाकर उसने महान तप किया वह मेरे एक अक्षर मंत्र माया बीज का जप करता रहा वह दैत्य एक हजार वर्ष तक ऐसा कठिन तप करता रहा तब मैं ही तामसी शक्ति के रूप में सजकर उसके पास गई और जैसे रूप का वह ध्यान कर था ठीक उसी रूप में मैंने उसे दर्शन दिए मैं सिंह पर बैठी थी मैंने कहा महाभ वर मांगो हे सुब्रत तुम्हें जो इच्छा हो उसे देने को मैं तैयार हूं बुझ देवी की बात सुनकर वह दान प्रेम से बिभोर हो उठा उसने तुरंत मेरी प्रदक्षिणा की और चरणों में मस्तक झुकाया है गरीब बोला माता जिस किसी प्रकार दी मुझे मृत्यु का मुख न देखना पड़े वैसा ही वर देने की कृपा कीजी मैं अमर योगी बन जाऊं देवता और दानव कोई भी मुझे जीत न सके देवी ने कहा देखो जन्मे हुए की मृत्यु और मरे हुए का जन्म होना बिल्कुल निश्चित है राक्षिस राज मृत्यु के विषय में तो ऐसी ही बात पक्की समझ रहनी चाहिए अतः मन में सोच विचार कर जो इच्छा हो वर मांगो हैग्रीव बोला अच्छा तो हैग्रीव के साथ ही मेरी मृत्यु हो दूसरे मुझे न मार सके देवी ने कहा महाभ अब तुम घर जाओ और आनंद पूर्वक राज्य करो यह बिल्कुल निश्चित है हैग्रीव के सिवा दूसरा कोई तुम्हें नहीं मार सकेंगे वही पापी इन दिनों मुनियों और वेदों को अनेक प्रकार से सता रहा है त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है जो उस दुष्ट को मार सके अतर इस घोड़े का सुंदर सिल्क उतारकर कर श्री विष्णु के धर से जोड़ दिया जाएगा यह कार्य ब्रह्मा जी के हाथ संपन्न होगा तदनंतर तदन भगवान है गरीब देवताओं के हित साधन के लिए उस दुष्ट एवं निर्दयी दानव के प्राण हरेंगे सूत जी बोले ब्रह्मा जी ने उसी क्षण सुर्गन के सामने ही तलवार से घोड़े का मस्तिक काट लिया साथ ही तुरंत उसे भगवान के शरीर पर जोड़ने की व्यवस्था संपन्न कर दी फिर तो भगवती जगदुम्बिका के कृपा प्रसाद से उसी क्षण भगवान विष्णु का है अवतार हो गया वह दानव बड़ा ही अभिमानी था देवताओं से उसकी घोर शत्रुता थी अवतार लेने के पश्चात कितने समय तक भगवान उसके साथ युद्ध भूमि में डटे रहे तब कहीं उसकी मृत्यु हुई चौथा अभ्यास कहते हैं महानुभावो प्राचीन समय की बात है त्रिलोकी जलमग्न हो गई थी केवल भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर सोए हुए थे उनके कान की मेल से मधु और कैकबलाम के दो दानव उत्पन्न हुए समय अनुसार उसमें ही वे प्रतापी दैत्य तरुण हो गए एक समय की बात है वे स्थूल का दान समुद्र में खेल रहे थे इतने में ही वे दोनों भाई मन ही मन सोचने लगे बिना यह सुखदाई अगध जल किस प्रकार ठहरा है किसने इसकी उत्पत्ति की और क्योंकि अब तो वे ध्यान और जप करने में लग गए अन्न जल छोड़ दिया मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली यो एक वर्ष तक उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की फिर तो वह परम आराध्य शक्ति मधु और कैटब पर प्रसन्न हो गए उनकी स्थिति देखकर शक्ति का मन कृपा से ऊपर अतः आकाशवाणी होने लगी दैत्यो हो, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं स्वेच्छानुसार वर मांगो उसे मैं पूर्ण कर दूस जी बोले इस प्रकार आकाशवाणी सुनने के पश्चात मधु और कैकब ने कहा सुंदर व्रत का पालन करने वाली देवी तुम हमें स्वेच्छा मरण का वर देने की कृपा करो आकाशवाणी हुई दैत्यो मेरी कृपा से इच्छा करने पर ही मौत तुम्हें मार सकेगी सोद जी कहते हैं देवी के यू वर देने पर मधु और कैत अत्यंत अभिमानी हो गए उस समय के पश्चात एक दिन अनायास ही प्रजापति ब्रह्मा जी पर उनकी दृष्टि पड़ी ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजमान थे मधु और कैत में अपार बल था वे पितामह से कहने लगे हे सुब्रत तुम हमारे साथ युद्ध करो सूत जी कहते हैं मधु और कैतब बड़े बलवान थे उन्हें देखकर ब्रह्मा जी उपाय सोचने लगे सभी शास्त्रों के वे पूर्ण जानकार थे युद्ध संबंधी, ही साम दान दंड और भेदभावी अनेकों उपाय उनके सामने आए सोचा इन राक्षसों में वास्तविक कितना बल है यह मैं बिल्कुल नहीं जानता शत्रु का बल जाने बिना युद्ध में प्रवृत्त हो जाना ठीक नहीं अतः अब शेषनाग की शैया पर सोए हुए जो भगवान विष्णु हैं, इन्हें जगाऊं। ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर भी जब भगवान विष्णु की निद्रा नहीं टूटी उन पर योग निद्रा का पूरा अधिकार जम चुका था फिर तो चित्त को एकाग्र करके उन्होंने योग निद्रा की स्तुति आरंभ कर दी ब्रह्मा जी बोले हे देवी मैं जान गया तुम निश्चय ही इस जगत की कारण स्वरूपा हो भगवान विष्णु आज गाढ़ी नींद में मगन हैं। माता तुम समस्त प्राणियों के अंतकरण में निवास करती हो। ऐसी स्थिति में इन दानवराज मधु और कैटभ का स्वयं संहार करो देवी तुम संपूर्ण जगत की माता हो सभी मनोरथ पूर्ण करना तुम्हारा स्वभाव है सूत जी कहते हैं जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवती की स्तुति की तब तामसी निद्रा देवी भगवान विष्णु के श्री से निकलकर बगल में खड़ी हो गई मधु और केतब के संहार के लिए ही भगवती योग निद्रा ने ऐसी कृपा की थी फिर तो भगवान विष्णु जब अपने शरीर को हिलाने डोराने लगे तब उनके दर्शन करके ब्रह्मा जी आनंद घोर हो उठे साथ ही कुनों ने श्री हरि की परिक्रमा आरंभ कर दी सूत जी कहते हैं जब जगत गुरु भगवान विष्णु के श्री विग्रह से निद्रा दूर हुई तब कुनों ने देखा वही प्रजापति ब्रह्मा भयभीत होकर खड़े हैं। फिर तो महान तेजस्वी श्री विष्णु मेघ की बांती गंभीर वाणी में कहने लगे भगवान विष्णु बोले पद्म ब्रह्मा जी आप जब तक छोड़कर यहां कैसे आ गए ब्रह्मा जी ने कहा भगवान मधु और कैत नाम दो दैत्य आपके कान की मैल से उत्पन्न हुए हैं ये जगत प्रभु उन्हीं से डर कर मैं आपके पास चला आया अब आप मुझे बचाइए सूत जी बोले इतने में ही मतवाले मधु और कैतभ दोनों महाबली दानव ब्रह्मा जी को खोजते हुए वहां आ पहुंचे वे ब्रह्मा जी से कहने लगे भाग इसके पास चला आया क्या इससे बच सकेगा युद्ध कर मधु और कैत की बात सुनकर भगवान विष्णु उनसे कहने लगे दानव श्रेष्ठ तुम इच्छापूर्वक मुझसे युद्ध कर लो मैं तुम्हारा अभिमान दूर कर दूंगा सोब जी कहते हैं मधु कुपित होकर तुरंत ही भगवान से लड़ने के लिए आगे आ गया, गया दो मत पहलवानों की भांति भगवान विष्णु और मधु मल्ल युद्ध करने लगे मधु के थक जाने पर कैटब लड़ने लगता फिर मधु और फिर कैटबारे क्रोधान शक्तिशाली श्रीहरी के साथ बाहु युद्ध करने में संलग्न हो गए जब पांच हजार वर्षो तक लड़ाई होती ही रही तब भगवान श्रीहरी मधु एवं कैटब की मृत्यु के विषय में विचार करने लगे विचार करने पर ज्ञात हुआ कि भगवती ने इन्हें बरदान दिया है ये जब चाहेंगे तभी मृत्यु इनके पास आएगी भगवान विष्णु यू सोच रहे थे इतने में ही मन को मुग्ध करने वाली भगवती योग निद्रा के उन्हें दर्शन हुए उस समय वे कल्याणमयी देवी आकाश में विराजमान थीं। देवी मुस्कुरा कर कहने लगी विष्णु तुम देवताओं की स्वामी हे हरी अब पुनः युद्ध करने में तत्पर हो जाओ अब ये दोनों शूद वीर दार व ठग कर मारे जा सकेंगे मेरी वक्र दृष्टि से ये अवश्य ही मोह में पड़ जाएंगे हे नारायण मेरी माया से मोहित हो जाने पर तुम शीघ्र ही इन्हें मार डालना सूत जी बोले उस समय भगवान तरुणारस से भीग से गए थे उन्हें देखकर भगवती ने अट्टहास किया उनकी आंखें लाल हो गई थी साथ ही उन्होंने कामदेव के वाणों की तुलना करने वाले अपने ताक़्ष भरे नेत्रों को कर दुरात्मा और तुरंत मुहित हो यह कैसा मनोहर अद्भुत दृश्य सामने आ गया यू मानते हुए वे अपनी विस्तृत छटा दिखाने वाली देवी की ओर देखते रह गए भगवान विष्णु काम साधने में सतर्क तो थे ही वे देवी के अभिप्राय को देखकर समझ गए कि अब दैत्य मोहित हो चुके हैं उन्होंने मधुर शब्दों में कहा वीर तुम्हें जो इच्छा हो वह मांग लो मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से अत्यंत प्रसन्न होकर अवश्य वर देने को तैयार हूं सूद जी कहते हैं उस समय मधु और कैतब काम से आतुर थे उन्हें अपने बल का अभिमान तो था ही वे भगवान श्रीहरि से कहने लगे विष्णु हम मांगने नहीं आए हैं तुम तो हमें क्या दे सकोगे हम याचक नहीं हम तो उदार उदारदाता है ऋषिकेश तुम्हें जिस वर की अभिलाषा हो हमसे प्रार्थना करो मधु और कैटभ की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा यदि तुम लोग मुझ पर प्रसन्न हो और वर देना चाहते हो तो बस दोनों मेरे हाथ से मौत स्वीकार करो सूत कहते हैं श्री हरि की बात सुनकर मधु और कैटभ महान आश्चर्य में पड़ गए वे हम ठगे गए यह मानकर खड़े रहे तब भगवान ने उनके मस्तकों को चक्कर से काट डाला तदनंतर मधु और कैटब के प्राण पखेरु पड़ गए उस समय सारा समुद्र उन दैत्यों के रक्त और मज्जा से व्याप्त हो गया मुनीश्वरो तभी से पृथ्वी का नाम मेदनी पड़ गया छठा अध्याय ऋषिगण बोले सूत जी आप पहले कह चुके हैं कि व्यास जी बड़े तेजस्वी थे किस प्रकार की तपस्या करने के प्रभाव से उन्हें सुखदेव जी पुत्र प्राप्त हुए थे ये कहने की कृपा कीजिए सूत जी कहते हैं एक समय की बात है महाभाग ब्यास जी मुझे पुत्र हो यह निश्चित विचार करके मेरुगिरी के रमणीय शिखर पर गए और उन्होंने कठिन तपस्या आरम्भ कर दी फिर तो चरा संपूर्ण जगत में ब्यास जी का तेज फैल गया उनके तेज को देखकर कर इंद्र डर गए सूत जी बोले जगतगुरु शंकर व्यास जी के पास गए और कहने लगे हे बासिन व्यास उठो तुम्हें अभी सुंदर पुत्र प्राप्त होगा सूद कहते हैं भगवान शंकर की मधुमयी बाणी सुनकर महाभाग व्यास जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपने आश्रम को चले गए मैं किसी स्त्री को स्वीकार भी कैसे करूं क्योंकि स्त्री तो पैरों को जकड़ने वाली श्रृंखला ही है मुनिवर व्यास जी यू सोच ही रहे थे इतने में ही धेताची नाम की अप्सरा दिव्य रूप धारण किए हुए उन्हें दृष्टिगोच हुई सातवा अध्याय सूद जी बोले गृहदाची नाम उस सुंदरी अप्सरा को सामने देखकर ब्यास जी अपार चिंता में पड़ गए सोचा कि मैं क्या करूं यह देवकन्या अप्सरा मेरे अनुरूप नहीं है उस समय विचार सागर में निमग्न मुनि को देखकर अप्सरा के मन में आतंक छा गया सोचा मुनि कहीं मुझे शाप न दे दे उसने अपना रूप सुग्गी का बना लिया और डरती हुई वह मुनि के आगे से निकली अप्सरा को देखने के साथ ही मुनि के शरीर में काम का संचार हो गया था उस समय अग्नि प्रकट करने के विचार से व्यास जी का मंथन कर रहे थे अतस्मात उस लकड़ी पर ही उनका वीर गिर पड़ा मुनि के उसी अमोघ वीर से श्री सुखदेव जी का आविर्भाव हो गया पुत्र को देखकर मुनि के आश्चर्य की सीमा न रही उन्होंने यू विचार किया कि हो ना हो यह भगवान शंकर के ही प्रभाव है तपस्वी लोग आताश से बालक सुखदेव जी पर फूलों की वर्षा करने लगे ब्यास जी ने महात्मा सुखदेव जी के जात धर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए द्विजवरोखदेव जी के धारण करने के लिए दंड सुंदर और दिव्य कमंडलु स्वयं आकाश से पृथ्वी पर आ दे। गए बड़े हो गए गुरुकुल में रहकर रहस्यों और संद्रों सहित संपूर्ण वेदों एवं अखिल धर्म शास्त्रों का उन्होंने भली भांति अध्ययन किया समावर्तन हो जाने पर वे अपने पिता व्यास जी के पास आ गए तदनंतर व्यास जी सुखदेव जी का विवाह करने की बात सोचने लगे उन्होंने सुखदेव जी से भी कहा पुत्र विवाह करके मुझे पितृण से मुक्त करना तुम्हारा परम कर्तव्य है सुखदेव जी ने कहा पिताजी विवाह कर लेने पर मैं स्त्री के वश में हो जाऊंगा प्राधीन हो जाने पर विशेषता जब स्त्री मुझे अपने काबू में कर लेगी तब मेरे लिए कौन सा सुख रह जाएगा स्त्री पुत्रमय श्रृंखला से बंध जाने पर तो वह किसी प्रकार भी मुक्त नहीं हो सकता व्यास जी बोले पुत्र ग्रही ना तो बंधनागार है और ना बंधन में कारण ही है जिसका मन गृहस्थ आश्रम में आसक्त नहीं हुआ वह ग्रहस्थ होने पर भी मुक्त हो जाता है तुम्हें अच्छे कुल की कन्या के साथ विवाह करके वैदिक मार्ग का आश्रय लेना चाहिए सूर्य जी कहते हैं सुखदेव जी में असीम बुद्धि जी उनका वेश शांत था वे मानसिक संन्यासी हो चुके थे ऐसे सुयोग्य पुत्र के उपयुक्त बातें कहने पर व्यास जी ने कहा पुत्र तुम बड़े भादिशाली हो मैंने देवी भागवत की रचना की है इसका अध्ययन करो इस पुराण में 12 स्कंद हैं, मेरी समझ से यह पुराण संपूर्ण पुराणों का भोषण है जिसके सुनते ही सद असद वस्तु का सम्य ज्ञान सुलभ हो जाता है भगवान विष्णु बालक रूप से बटपत्र पर सोए हुए थे सोचने लगे मैं क्यों बालक बन गया किस चेतन पुरुष ने मेरी यह स्थिति कर दी भगवान विष्णु के मन में यो चिंता की लहरें उठ रही थीं, इतने में भगवती योग माया ने सारी शंकाएं शांत कर देने के लिए आधे श्लोक में संपूर्ण पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला यह वचन कहा यह सारा जगत में ही मेरे सिवा दूसरी कोई अविनाशी वस्तु है नहीं सर्व तब भगवती योग माया उनके सामने प्रकट हुई उनके चार भुजाए थी उनका दिव्य विद्र है शक्र गा पदम आदि अनुपम आयुधों से सुशोभित था मंदिर करती हुई महालक्ष्मी अमित तेजस्वी श्री विष्णु के ठीक सामने ही प्रकट हुई सूद जी कहते हैं उस समय सर्वत्र जल ही जल था मन को मुग्ध करने वाली महालक्ष्मी के अचालक दर्शन पाकर कमल लोचन श्री विष्णु महान आश्रय में पड़ गए रति भूति बुद्धि मति, कीर्ति स्मृति धृति श्रद्धा मेधा स्वाहा स्वधा क्षुधा निद्रा दया गति तुष्टि पुष्टि क्षमा लज्जा जम्भा तंद्रा आदि शक्तियां उन महादेवी के साथ चारों को अलग अलग विराजमान थी महालक्ष्मी तथा उनकी सहचरी शक्तियों को देखकर भगवान विष्णु का हृदय आश्चर्य से भर गए आठवा अध्याय व्यास जी कहते हैं भगवान विष्णु बट पत्र पर सोए हुए थे उनका मन आश्चर्य डूब रहा था उनकी यह दशा देखकर भगवती कहने लगी विष्णु तुम क्यों इसमें विमुग्ध हो रहे हो भगवती महाशक्ति के प्रभाव से तुम मुझे पहचान नहीं पाते तुम सगुन पर ब्रह्म हो वैसे ही मैं भी सगुना शक्ति अभी तुम्हारे नाभि कमल से प्रजापति ब्रह्मा की सृष्टि होगी अरजोग से संपन्न होकर वे संपूर्ण जगत की रचना करेंगे भगवान विष्णु बोले देवी कुछ समय पूर्व मैंने आधा श्लोक सुना है वह परम रहस्य भरी वानी किनके मुख से निकली गे? तब महालक्ष्मी बोली विष्णु सुनो मैं सवन स्वरूपा चतुर्भुजी भगवती हूं यह मेरा परिचय है हे महाभाग तुम जान जानो उन्ह निगुणा भक्ति ने यह आधा श्लोक कहा है इसे परम पावन देवी भागवत पुराण समझ लेना चाहिए व्यास जी कहते हैं महालक्ष्मी के इस वचन के सुनने के पश्चात भगवान विष्णु ने उन्हें महान मंत्र मानकर हृदय में सदा के लिए धारण कर लिए कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद उनके नाभिकमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी दैत्यों से भयभीत होकर शरण में पहुंचे तब श्रीहरि ने घोर युद्ध करके उन मधु और कैतव नामक दैत्यो को मारा फिर वे सपस्ट अक्षर वाले उस आधे स्वरूप के जप में संलग्न हो गए उन्हें जप करते देख ब्रह्मा जी के मन में अपार हर्ष हुआ उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा जगदीश्वर आप सभी देवताओं के आराध्य हैं, फिर आप किसका जप कर रहे भगवान विष्णु बोले ब्रह्मन भगवती की चित शक्ति से मैं तुम तथा संपूर्ण प्राणी उत्पन्न हुए हैं मैं उन्हीं का स्मरण करता हूं व्यास जी कहते हैं ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमर पर विराजमान थे वहीं उन्होंने इस आधे श्लोक को याद कर लिया। तत्पश्चात अपने अमित बुद्धिशाली पुत्र नारद जी को इसकी शिक्षा दी नारद जी ने उसे मुझे पढ़ाया फिर मैंने बारह स्कंदों में विशद रूप से इसकी व्याख्या की महाभारेल्य पुराण का तुम अध्ययन करो वह पुराण भगवती जगदम्बिका की उत्तम से सुशोभित है इसमें 18,000 श्लोक हैं यह प्रशंसनीय कल्याणकारी पुराण श्रोताओं और वक्ताओं को सुखी बनाता शांति प्रदान करता देव तथा पुत्र एवं पौत्र से संपन्न करता है ये धर्मात्मा सूत मेरे शिष्य है या मंगलमय पवित्र पुराण का तुम्हारे साथ ही ये भी अध्ययन करेंगे सूत जी बोले इस प्रकार कहकर ब्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को तथा बुज को देवी भागवत का उपदेश दिया व्यास जी के पावन आश्रम पर रहकर मैंने देवी भागवत का अध्ययन किया तब भी अन्य लोगों की भांति सुखदेव जी के हृदय में शांति नहीं आए इस प्रकार शुभदेव जी को चिंतित देखकर व्यास जी ने उनसे पूछा पुत्र तुम निरंतर इतने चिंतित क्यों रहते हो पुत्र यदि मेरे कहने से तुम्हारे मन को शांति न मिले तो तुम जनपज जी जिसके रक्षक हैं उस मिथिलापुरी में चले जाओ वहां राजा जनित जीवन लुप्त एवं बड़े सत्यवादी हे महाभाग वे तुम्हारा अज्ञान दूर कर देंगे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 उन्हें जाते समय मार्ग में अनेकों समृद्धिशाली देश वन वृक्ष फूले फले खेत तप करने वाले तपस्वी मंत्र की दीक्षा से सुशोभित यजमान योगाभ्यास में रथ योगी बाण प्रस्थ शिव के उपासक सूर्य के उपासिक शक्ति के उपासिक तथा विष्णु के उपासिक दिखाई पड़े उन्हें देखते हुए महामति श्री सुखदेव जी मिथिला पहुंचे धन धारण से परिपूर्ण उस उत्तम नगरी में जाने पर उन्होंने देखा सभी प्रजा सुखी है और सर्वत्र सदाचार का पालन हो रहा है नौवां अध्याय कहते हैं तदनंतर सुखदेव जी के आगमन का समाचार पाकर राजा जनक अपने मंत्रियों सहित गुरुपुत्र को आगे करके उनके पास गए राजा जनक ने उनसे पूछा महाभाव आप बड़े निस्तप्रिय महात्मा है मुनिव किस काम से आपका यहाँ पधारना हुआ बताने की कृपा कीजिए सुखदेव जी बोले महाराज पिता व्यास जी ने मुझसे कहा है कि तुम विवाह कर लो क्योंकि सभी आश्रमों में उत्तम गृहस्थ आश्रम ही है परंतु उनकी आज्ञा को बंधन कार मानकर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया मैं संसार के बंधन से मुक्त होना चाहता हूं मुझे क्या करना चाहिए यह बताने की कृपा करें जनक जी ने कहा सुनिए मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि पहले उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो तब विद्या पढ़ने के लिए वह गुरु के यहां निवास करे उसका समावर्तन हो तब वह विवाह करके गृहस्थाश्रमी बन जाए मन अधिकार रखे पुत्र और पौत्र हो जाने पर बाण प्रस्त हो जाए तपस्या करके काम क्रोध आदि इच्छाओं शत्रों पर विजय प्राप्त करे न्यायपूर्वक संपूर्ण अग्नियों का अपने में आधान करके चौथे आश्रम में पैर रखे विरक्त पुरुष ही सन्यासी होने का अधिकारी है यदि विराग नहीं हुआ तो तभी भी संन्यास लेना अनुचित है श्री जी ने पूछा, में में वैराग्य और ज्ञान ज्ञान एवं का उदय हो जाने पर आश्रमों में रहना आवश्यक है या बन में रहना जनक जी ने कहा हे मानद बर्भवती इंद्रियों पर अधिकार प्राप्त करना बड़ा कठिन काम है यदि संन्यास ले लेने पर भी काम वासना जैव उठे तो फिर वह पुरुष सुंदर पदार्थ खाने कोमल शैया पर सोने इंद्रिय सुख भोगने तथा पुत्र पाने की इच्छा को कैसे शांत कर सकता है वासनाएं बड़ी दुर्जर यह शांत नहीं होती अतः इनका वेग शांत करने के लिए क्रमशः त्यागी बनना चाहिए सन्यासी हो जाने पर भ्रष्ट हो जाए तो फिर उसके लिए कोई भी मार्ग सहज नहीं सूत जी बोले जनक जी का उपयुक्त तो कथन सुनकर सुखदेव जी का मन, मंत्र मुग्ध हो गया उनकी शंकाएं नष्ट हो गईं। उसी क्षण जनक से आज्ञा लेकर वे व्यास आश्रम को चल पड़े उत्तर को आते हुए देखकर व्यास जी के सुख की सीमा न रही अब पिता के आश्रम पर रहना उन्हें अभीष्ट हो गया पितरों की एक सौभाग्यवती कन्या थी उस सुंदरी कन्या का नाम था पीवड़ी योग पथ पत के पति होते हुए भी सुखदेव जी ने उसे अपनी पत्नी बनाया उस कन्या से उन्हें चार पुत्र उत्पन्न हुए कृष्ण गौरप्रभ घूरी और देवश्रुत कीर्ति नाम की एक कन्या भी हुई फिर सुखदेव जी अपने पिता व्यास जी का साथ छोड़कर कैलाश के सुरम्य शिखर पर चले गए वहां उन्होंने अभिचल समाधि लगा ली परम सिद्धि मिल जाने पर उनका आसन शिखर से ऊपर उठ गया आकाश में भी ऐसी चमकने लगे मानो महान तेजस्वी सूर्य चमक रहे अध्याय। ऋषियों ने पूछा परम सिद्धि प्राप्त करके सुखदेव जी के पधार जाने पर देव शिरोमणि व्यास ने फिर क्या किया तो सूद जी बोले हे ऋषियों पुत्र सुखदेव जी का अंतरिक्ष में निवास हो गया यह सब देखकर ब्यास जी के मन पर की घटा गई। उन्होंने वहां से चलने का विचार कर लिया। इतने में उन्हें निषाद याद आ गए माता सत्यवती की दयनीय दशा याद आने पर वे महातेजस्वी मुनि ब्यास जी उस पर्वत शिखर को छोड़कर अपनी जन्मभूमि पर आ गए सरस्वती नदी के में तट पर अपना आश्रम बनाकर वहीं रहने लगे राजा संतनु बड़े प्रतापी नरेश थे। उन्होंने सत्यवती के गर्भ से दो पुत्रों को जन्म दिया महाराज संतनु के प्रथम पुत्र का नाम चित्रांद हुआ दूसरे पुत्र का नाम विचित्र था एक समय की बात है महाराज चित्रांद विशाल वाहिनी साथ लेकर वन में गए इसी बीच चित्रांगद नामक गंधर्व ने उन्हें देखा और एक उत्तम रथ पर उन देश के सामने की वह भूमि पर उतर आया राजा चित्रांगद और वह चित्रांगद नामधारी गंधर्व दोनों एक समान प्राक्रमित थे। तदनंतर वे दोनों कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध स्थान में भयंकर युद्ध करने लगे अंत में राजा चित्रांगद उस गंधर्व के हाथ युद्ध में काम आकर स्वरग गए समाचार पाकर भीषम जी ने उनके श्राद्ध कर्म किए तदन उन्होंने विचित्र वीर को राजगद्दी सौंप दी अब कुमार विचित्र वीर युवा हो भीषम जी को अपने छोटे भाई के विवाह की चिंता लग गई काशीराज के तीन कन्याएं थीं। राजा ने स्वंबर की पद्धति से विवाह करने के लिए कन्याओं को उपस्थित किया था महान तेजस्वी भीषम जी एक रथ पर बैठकर उस स्वयंबर में पधारे और सभी राजाओं को प्रास्त करके उन्होंने तीनों कन्याएं बलपूर्वक छीन ली अपने बाहुबल से संपूर्ण देशों को जीतने के पश्चात उन कन्याओं को लेकर वे हस्तनापुर लौट आए उन्हें लाकर उन्होंने तुरंत सत्यवती को सौंप दिया और ज्योतिष एवं वेद के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे शुभ मुहूर्त बताने की प्रार्थना की जब विवाह का सारा सामान एकत्र कर लिया और अपने छोटे भाई धर्मात्मा विचित्र वीर का उन कन्याओं के साथ विवाह करने लगे तो तीनों में जो अत्यंत सुंदरी थी उस बड़ी कन्या ने लज्जित होकर भीषम जी से कहा हे hey धर्म मैं तो मन ही मन राजा शाल्व को स्वयं में बर चुकी हूँ सूरजी कहते हैं इस प्रकार उस कन्या के कहने पर कुरुनंदन भीषम जी ने कहा वराना नहीं तुम स्वेच्छापूर्वक जा सकती हूँ अब भीषम जी से विदा होकर वह कन्या शारभ के पास गई और अपने मन की बात उस नरेश के सामने स्पष्ट कह दी शारभ ने कहा सुंदरी मेरे सामने ही भीषम ने तुझे पकड़कर रथ पर बैठा दिया था यद्यपि तेरे प्रति भीषम की मातृभावना थी फिर भी तू उनके पास तो रह चुकी है अतः मेरे साथ तेरा विवाह होना असंभव है अब शालव के त्याग देने पर वह कन्या रोती बिलिखती हुई भीषम जी के पास आई तथा आंतों से आंसू गिराती हुई यो कहने लगी हे बीत आपकी छोड़ी हुई मानकर शालव ने मुझे स्वीकार नहीं किया हे महाभाग मुझे अपनी दासी बना लीजिए अन्यथा मैं श्री त्यागन कर दूंगी भीषम जी बोले सुंदरी तुम्हारे चित्त में दूसरा पुरुष बस चुका है अत तुम्हें कैसे स्वीकार किया जाए एक कल्याणी अब तुम तो निश्चिंत होकर अपने पिता के पास चली जाओ जब शालम के समान ही विषम जी से भी उत्तर मिल गया तब वह कन्या जंगल में चली गई वहां एक परम पवित्र निर्जन स्थान था वहीं रहकर वह तपस्या करने लगी इधर राजा विचित्र बीज का दो स्त्रियों के साथ संबंध हुआ काशीराज की वे दोनों सुंदरी कन्याए अनुपम रूप बती थी एक का नाम था अंबालिका और दूसरी का अंबिका नौ वर्षों तक महाराज विचित्र वीर उन दोनों के साथ मन में अनुकूल रमन करते रहे इतने में उन्हें अराज्य क्षमा की दीवारी हो गई इसके बाद वे इस लोक से चले गए सत्यवती ने अत्यंत दुखित होकर भीषम जी से कहा महाभाग पुत्र, तुम अपने पिता शतनु के राज्य का भार संभाल लो, साथ ही वंश की रक्षा भी करो ऐसा यत्न करो जिससे ययाति का वंश लुप्त ना होने पाए भीष्म ने कहा हे माता मैंने पिता के लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे आप सुन चुकी हैं, अतः मैं ना राज्य करूंगा और ना विवाह करूंगा सूद कहते हैं तब वंश परंपरा कैसे कायम रहे इस चिंता से सत्यवती घबरा उठी सत्यवती ने अपने बड़े पुत्र शुद्ध आत्मा ब्यास जी का मन ही मन चिंतन किया स्मरण करते ही तपस्वी ब्यास जी वहां आ पहुंचे भीषम जी ने व्यास जी की पूजा की सत्यवती ने उन्हें सम्मानित किया माता सत्यवती ने अपने पुत्र मुनिवर व्यास जी से कहा बेटा अब तुम विचित्र वीर के क्षेत्र में सुंदर पुत्र उत्पन्न करो व्यास जी ने माता जी की बात सुनकर उसको आप्त माना, अतः अपनी स्वीकृति दे दी जब अंबिका ऋतु के स्नान से निवृत्त हो गई तब उसने मुनि के मानस संयोग से नेत्रहीन पुत्र उत्पन्न किए। उस जनमान बालक को देख कर, सत्यवती का मन दुख से मुक्त ना हो सका तब दूसरी बहू से कहा तुम भी शीघ्र पुत्र उत्पन्न करो तब उसी प्रकार अंबालिका ने भी गर्भ धारण किया तदनंतर वह पांडु की जननी हुई एक वर्ष के बाद सत्यवती ने फिर पुत्र उत्पन्न करने के लिए बहू को प्रेरणा दी मुनिवर व्यास जी को बुलाकर उनसे विनय पूर्वक कहा और रात्रि के समय में उन्हें शैलादार में भेज दिया उस समय वहां बहू ने स्वयं न जाकर उसने अपनी दासी को भेज दिया उस दासी के उधर से बिदुर जी का जन्म हुआ जो पुण्यात्मा पुरुष धर्म के अंश माने जाते यहावी भागवत का पहला स्वंध समाप्त हुआ